चार लोगा नदी के किनारे तप कर रहे थे और तप करते हुए इस तरह भगवान की स्तुति करते थे तर निलम य यो जायामुस्मिन नम वेद सब जो परमात्मा सारे विश्व को चेतनता प्रदान करते हैं और जब साफ हो जाते हैं वो परमात्मा जलते रहते हैं जो जागृत शयामेश जब हमारी मन सो जाती है तो भी देव परमात्म देव जलते रहते हैं और नायन तम वेद वेद सब ये संसार उनको नहीं जानता और वो सबको जानते हैं। हम भगवान को नहीं जानते पर भगवान हम सबको जानते ये जीव पहले के सुवनी में था आगे के स्वरणी में जाने वाला है प्रत्येक जीव की बातें भगवान उसके कर्म उसके कर्मों का फल देने की सामर्थ्य तंबे ना तम वेद आत्मास्यदम सर्व य जगत्यां जगत जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये परमात्मा से व्याप्त है ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है और तेन त्यक्टेन गुंजी था उस परमात्मा ने जो आपको दिया है उसमें संतोष्ट करें किसी से दूसरे के धन की इच्छा मत करो भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसमें संतोष करो श्यत पश्य तम चक्षु यश्यति तम भूत निलय देव सुकर्म भाव तो परमात्मा हमको देख रहे हैं और हम उनको नहीं देख यम पश्यंतम जनों नपश्यति पश्यती तो परमात्मा हम सबको देख रहे हैं पर हम उनको नहीं, नहीं देखता जिनका ज्ञान कभी लुप्त तो नहीं होता वो ईश्वर हमारा ज्ञान तो हमसे छिन जाता है तो सुप्ति में कहा अंत तो ज्ञान होता है पर परमात्मा वो है कि जिनका ज्ञान कभी लुप्त तो नहीं होता जो समझने प्राणियों के हृदय में गिराज रहे हैं तम भूत निलयन देव सुपर्णा होता है उन परमात्मा की शरण ग्रहण करें उनका ध्यान करो उनका भजन करो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो संसार का आदि भी होता है अंत भी होता है मध्य भी होता है पर परमात्मा का न कुछ आदि है न उनका अंत है तो मध्य कहां से पता चलेगा दिन तो मध्यम चे चवरो मांतरम बही विश्वसा यदि अस्मा विश्व चित्र महत् इस तरह से मनुजी भगवान की उपासना कर रहे थे स्तुति कर रहे थे तो मनुजी को देख करके कुछ राक्षस उनको खाने के लिए दौड़े यज्ञ भगवान ने ये देखा कि ये मनु तपस्या कर रहे हैं भगवान की आराधना कर रहे हैं और राक्षस उनको दौड़े खाने के लिए तो यज्ञ भगवान वहां प्रगट हुए और उन राक्षसों को मार करके और फिर उनकी रक्षा की हर मेधा नाम के ब्राह्मण उनकी स्त्री का नाम भी हरिणी थी तो उनसे हरि भगवान प्रदत्ती हरित जाता यह निग्रह दरेन्द्र मोदी का जिन भगवान श्री ने गलेन्द्र को मुक्त किया करा दी परीक्षित बोले महाराज इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुना सुखदेव जी बोले राजू एक त्रिकूट नाम का पर्वत था क्षीर सागर में दस हजार योजन उसकी ऊंचाई थी और दस हजार योजनी वो लंबा थोड़ा से चढ़ाई विस्तार था तीन उसके शिखर थे एक चांदी का, एक लोहे का, एक सोने का उस तो शिखर चमचम चमकते रहते थे वो उसमें कुहिर का बनी था जिसका नाम था ऋतुमान देव स्त्रियां आकर के इस बगीचे में पीड़ा करती थी घूमा करती थी विरोध की लिया थी महात्मा लोग इसको बताते हैं इसको अब जात में ऐसे बताते हैं वही उस जंगल में हाथी रहता था इस कथा को यहां गरेंद्र कौन है हैं कौन है इसको बता कत्येक सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो समुद्र के समाप्त उसमें त्रकूट पर्वत क्या है वो तो त्रिघुन में ही माया जो है यही त्रकूट पर्वत है और उसके आशित रहने वाला संसार रूप यही जंगल है में घूमने वाला ये जीव जो है यही गजेंद्र है लोह रूपी ग्राह ने इसका पैर पकड़ रखा है भगवान ही इसको का धार कर सकते हैं और किसी के बस की बात भगवान ने गजेंद्र को बचाया। भगवान ही इस जीव को इस लोह रूपी ग्राह से छोड़ा सकते हैं इसका तात्पर्य यह उसकी कथा सुन ली तो बड़ा सुंदर वहां तालाब था उसमें कमल के पुष्प खिले हुए थे एक हाथी तुलस में रहने वाला अपने परिवार के सहित वहां घूम रहा बहुत बलवान हाथी था उसको घूमते झामते घर्म तक का बड़ी गर्मी लगी प्यास लगी तो दूर से ठंडी ठंडी हवा इधर से आ रही थी उस तो हाथी ने ना अनुमान किया इधर कहीं कोई तालाब है जिसका स्पर्श कर से गायू ठंडी चल रही तो जब को तो आगे बढ़ा तो वहां जिसमें कमल खिल रहे थे ऐसे सुंदर सरोवर को देखा तो अपने यूथ के सहित पत्नियों के सहित बच्चों के सहित सरोवर को प्राप्त किया पहुंच गया है उसमें प्रवेश किया उसमें गोटा लगाया गतक्रम थकावट उसकी ताजी कर गई निर्मलम सुसतम जलम यथेच्छम कपल और उसका वो निर्मल सुगंधित जो जल था यथेच्छ उसमें खूब पान किया जाती अपने छोटे छोटे बच्चों को सूर्य में जल भर करके उन बच्चों को पिलाया प्राप्तम कष्टम नाच चेश्ट, नाचष्ट और आगे वाले दुख से क्या पता था वो तो आनंद से अपने बच्चों के साथ उसमें स्नान कर रहा है प्लोन कर रहा है पीड़ा कर रहा है दलव से प्रेरित बड़ा बलवान एक ग्राह वो आया और तम चरणे अब करी उसको पैर में पकड़ लिया उस ग्राह ने तब तो हाथी बड़ा दुखी हुआ और उससे छूटने का वो प्रयत्न करने लगा पर वो उससे मोचैत्र ना शकन अपने को छोड़ा नहीं सकन हाथ में आ जाते लोगों की हाथी कभी बल करता परिश्रम करता तो वो उस नक्कर को बाहर खींच के ले आता फिर वो ग्राह उसको फिर खींच के भी कर ले जाता पैर से आपस में खींचा करते हुए कहते हैं कि एक वर्ष एक हजार वर्ष बीत गए वर्ष ऐसा जगह हजार वर्ष उनके बतीत हो गए अब इतने दिन तक कौन साक्षी उसके पास रहे हथिया बच्चे भूखे उसको त्याग करके सब चले गए कौन रहे उसके पास अकेला रह गया हमको तो किसी ने बताया कि लोग कुछ बदनाण लोग गए लॉस के समय विष्णु प्रयाग में वहां धारा बड़ी तेज लौटती है आसमन वासमन करने को गए एक लड़की गिर गुरुगुल और बढ़ गई और एक चक्का बस उन्होंने एक दिन दो दिन तक तो प्रतीक्षा की प्रयत्न किया नहीं निकल सकी बोलो जीवित छोड़ करके चले तो संसारी व्यक्ति कहां तक साथ बढ़ने की थी और गजेंद्र यदा संकटम प्राप्त श्वरम शरण जाना हम मैं उस परमात्मा की शरण कर रखें उसने भगवान की उपासना कर रखी थी उसको संस्कार थे जो भगवान मृत्यु के जय से ही प्राण की रक्षा कर सकते ऐसा निश्चय करके और तो भगवान की स्तुति करने लगे एवं जलस तो बुद्धिया समाधायणसी जजापरमु जाप्यम प्राजन्मन शिक्षित कल जन्म में जिस स्तोत्र से स्तुति करता था को स यात्रा उसी स्तोत्र से भगवान की स्तुति करने लगा नमो भगवते तस्म भगवान की प्रार्थना पुषाया बीजा पेशायाधीम अवर्वा प्राथना करेता यस्निद्त येदं स्वयं यच्च परपजे स्वयं भुवं जो जिसमें यह सारा विश्व स्थित है और जिससे यह उत्पन्न हुआ है और जिसके द्वारा इसकी रचना हुई है और जो स्वयं जगत रूपी बना है और जो इससे परे है उस परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं जिस परमात्मा में यह विश्व कभी उदित होता है कभी लीन हो जाता है सारा विश्व प्रकृति में लीन हो जाता है तो उस समय जो केवल एक परमात्मा ही शेष रहते हैं मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं देवता ऋषि जिनके स्वरूप को नहीं जानते नश देवा ऋषय पद्म जरूरी अरे जिन भगवान के स्वरूप को देवता भी नहीं जानते ऋषि लोग नहीं जानते अरे मैं नहीं जानता तो क्या यथा कस्या प्रतिदिर्विचेष्टो दूर प्रयाण क्रम सामहती दिवृक्षवो यदम सुमंगलम विमुक् संगाम सु साधव जिन भगवान के दर्शनों की इच्छा से महात्मा लोग विषयों का संग छोड़ करके और आदि व्रतों का पालन करते सब होता, सबूता होता सबदस्त समय गति वो भगवान मेरी रक्षा करेंगे वो मेरी गति न वेपते जन्म कर्मगा न ना नाम रूपे गुण को सयोगगा न तो भगवान का कोई जन्म होता है न कोई किया करते हैं न उनका ना कोई तो नाम है न उनका कोई रूप है न को में तो है। मेरे को गुण है तस्म ही न परेशा है नमम आत्म प्रदीपाए साक्ष ने परमात्म जो अध्यात्म के प्रकाश पर हैं सबके साक्षी है वाणी और मन वाणी जिनका वर्णन नहीं कर सकती मन जिनका चिंतन नहीं कर सकता ऐसे भगवान का अभुत स्वरूप है नमो नमस्ते खिलकारष्काराया भूतकारणाय मैं आपको प्रणाम करता हूं सारे विश्व के आप के ही कारण हैं और विचार दृष्टि से देखें कि आप किसी के कारण नहीं हैं अद्भुत ही आप कारण हैं इस लोग सर्वाधमदायण आनंदायन लोकवरदाय कारण त्म तक ग्रह गुप्त जनेशत दुष्प्राप्त ना है शरीर और शरीर के संबंधियों में जिनकी मूल ममता है भगवान वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते मुक्तात्म भी सुहृदय परिभावता है जीवन मुक्त पुरुष को आपको हुआ अपने हृदय में सदा आपका चिंतन करते हैं दान करते हैं ज्ञानात्म ने भगवत नंदीश्वराय धर्म कामा सभी मुख्य कामा हजं कईष्ठांतिमात्मती धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं आपके द्वारा उनको विचार पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है एकांत में यशन कंचनार्थम वांचन ती वे भगवत प्रतंभ भगवान के ये अन्य वक्त हैं चले वो आपसे कुछ नहीं मानती अत्यधुतंत चरितं सुमंगलमं गायंत आनंद समग्र मग्न तो आपके मंगल चरित्रों का दान करके आनंद सागर में डूबे रहते हैं सबई न देवासुर न स्त्री न शो न आप देवता नहीं आप है आप असुर नहीं है आप मनुष्य नहीं है आप पशु नहीं है आप पक्षी नहीं है आप इसलिए में आप पुरुष नहीं, आप नगो सभी मिले निषेध शेष हो रहता रहोगा सब का निषेध करने पर कर कर जो निषेध की अवधि निषेध करने पर जो शेष रह जाता है वही आपका स्वरूप है सोहम मुमुक्ष केवल so, हम ब्रह्म पर पुरुष में न तो जाना मैं केवल आपको प्रणाम करता हूं मैं आपके स्वरूप को जानता नहीं हूं जिसकी माया से नृत्य होकर करके ये जीव अरे अपने स्वरूप को भूला हुआ शुभदेव जी कैसे इस तरह से भगवान की स्तुति की गले नाम किसी का नहीं लिया न भगवान विष्णु का नाम लिया न ना शिव जी का नाम लिया न ना ब्रह्मा जी का नाम लिया पावलिक तो देवता पढ़ाएंगे भगवान विष्णु के अगर हमारा नाम लेते तो नाम चले भगवान शंकर ने कहा तो हमारा विदान तो नहीं लेता तो इनमें से कोई तो नहीं है तो हर ग्रह राशि एवं मूर्ति निगम बिना बनेतम परम तत्व ये तम गविंद्रम अपनी अपनी अलग अलग मूर्तियों में अभिमान करने वाले ब्रह्मादेव देवता जब नहीं आए तो सर्वदेवमय जो भगवान श्री हनि है वो तरफ बोलिए श्री कृष्ण भगवान गढ़वारू एवं चक्कर वो गढ़कर बैठ के चक्र हाथ में लेकर भगवान हरि गड़े गजिंद्र ने देखा तो वो तो भगवान आ रहे हैं धृत चट्ट हरिंद्रष्ट का सुदर्शन चक्र के हाथ में है पौष में है तो बड़ी